आठवां भाग विजया के मकान से लगे हुए बाग का इस ओर का हिस्सा बहुत बड़ा है बड़े बड़े आम कटहल आदि के पेड़ों के नीचे उस समय अंधेरा घना होता जा रहा था बूढ़े दरबान ने कहा बिटिया कुछ घूमकर सदर रास्ते से जाना ठीक होगा विजया की मनस्थिति इन सब बातों की ओर ध्यान देने की स्थिति में नहीं थी केवल न कहकर अंधेरे बाग के अंदर से ही मकान की ओर बढ़ने लगी जिन दो बातों ने उसके मन को सबसे अधिक घेर रखा था उनमें से एक बात ये थी कि इतनी बातचीत होने पर भी उस व्यक्ति का नाम नहीं जाना जा सका क्योंकि स्त्रियों के लिए किसी का नाम पूछना भद्रता या शिष्टता के विरुद्ध है दूसरी ये कि दो दिन के बाद वो कहाँ चले जाएंगे ये प्रश्न सौ बार मुंह पर आ जाने पर भी हर बार केवल शर्म के कारण बाहर ना निकल सका उस व्यक्ति के संबंध में आरंभ से ही विजया को आकर्षित किया था कि वो जो भी हो खूब पढ़े लिखे हैं गवई गांव में जन्म लेने पर भी एक अपरिचित भद्र महिला से निसंकोच बात करने की शिक्षा और अभ्यास है ब्रह्म समाज के अनुयायी न होने पर भी ये शिक्षा उन्होंने किस तरह कहाँ पाई ये सोचते हुए मकान में पैर रखा ही था कि परेश की मां ने आकर बताया विलास बाबू बहुत देर से बाहरी बैठक में बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं सुनते ही उसका मन थकान और उदासी से भर उठा ये वही व्यक्ति है जो उस दिन नाराज़ होकर चला गया था और कई दिन बाद आया है वह इस समय जिस व्यक्ति के संबंध में सोच रही थी उसके विषय में अधिक कुछ न जानते हुए भी वह दोनों के बीच आकाश पाताल का भेद किए बिना न रह सकी उसने थके गले से पूछा क्या उन्हें बता दिया कि मैं घर आ गई हूँ परेश की माँ ने कहा नहीं दीदी मैं परेश को खबर देने के लिए भेज देती हूँ वो चाय पियेंगे कि नहीं पूछा था अरे पूछा क्यों नहीं उन्होंने कहा कि तुम्हारे लौट आने पर साथ साथ पिएस बाबू ही इस घर के होने वाले मालिक हैं ये बात नाते रिश्तेदारों तक में किसी से छिपी न थी और उसी स्तर से उनके आदर सत्कार में कमी नहीं होती थी विजया और कुछ कहे बिना ही ऊपर अपने कमरे में चली गई लगभग 20 मिनट के बाद उसने नीचे आकर खुले दरवाजे के बाहर से देखा विलास मेज पर झुका कुछ कागज पत्थर देख रहा था विजया के पैरों की आहट सुनते ही मुंह उठाकर साधारण सा नमस्कार करके एकदम गंभीर होकर बोला तुमने सोचा होगा कि मैं नाराज़ हूँ जो इतने दिन नहीं आया मैं नाराज नहीं हुआ लेकिन अगर होता भी तो आज तुम्हारे सामने प्रमाणित कर दूँगा कि वो जरा भी अनुचित नहीं विलास अब तक विजया को आप कहकर पुकारता था आज अचानक तुम संबोधन का कोई कारण समझ न पाने पर भी विजया का चेहरा देखकर ये अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि उसे इस संबोधन से प्रसन्नता नहीं हुई कुछ कहे बिना धीरे धीरे कमरे में आकर एक कुर्सी खींचकर बैठ गई विलास ने उस ओर देखे बिना कहा मैं सब कुछ ठीक ठाक करके अभी अभी कलकत्ता से आ रहा हूँ अभी पिताजी से भी भेंट नहीं कर पाया हूँ तुम तो मजे से चुप बैठी रह सकती हो लेकिन मैं तो नहीं रह सकता मुझे अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान है इतना भारी काम सर लेकर चुप नहीं बैठ सकता अपने ब्रह्म मंदिर की प्रतिष्ठा इन बड़े दिनों की छुट्टियों में ही होगी सब तय कर आया यहां तक कि निमंत्रण देना तक बाकी नहीं छोड़ा कल सुबह से अब तक मुझे कितने चक्कर काटने पड़े हैं खैर उस ओर से तो एक तरह से निश्चिंत हो गया कौन कौन आएंगे वो भी एक कागज पर लिख लाया हूँ एक बार पढ़कर देखो ये कहकर विलास ने आत्मसंतोष की भारी सांस छोड़ते हुए कागज विजया की ओर बढ़ाया और कुर्सी पर बैठ गया विजया ने आमंत्रितों के संबंध में न तो कौतूहल व्यक्त किया न बोली चुपचाप बैठी रही विलास ने इतनी देर से उसे चुप देखकर पूछा बात क्या है चुप क्यों हो विजया ने धीरे से कहा मैं सोच रही हूं कि आप जिन लोगों को निमंत्रण दे आए हैं अब उनसे क्या कहा जाएगा क्या मतलब मंदिर प्रतिष्ठा के संबंध में अभी तक मैं कुछ निश्चय नहीं कर पाई हूं विलास तनकर सीधा बैठ गया और कुछ पल पैनी नज़रों से देखने के बाद बोला इसका मतलब क्या है क्या तुमने सोचा है कि इन छुट्टियों में ना कर सकने पर प्रतिष्ठा फिर जल्दी हो सकेगी वे लोग तुम्हारी रायत नहीं कि जब तुम्हें सुबिता होगा आकर हाजिर हो जाएंगे अब तक कुछ निश्चय न कर पाने का आखिर अर्थ क्या है क्रोध से विलास की आंखें जल उठीं विजया नीचा मुंह किए बहुत देर चुप बैठी रही फिर धीरे से बोली मैंने विचार कर लिया है यहां ये सब धूमधाम करने की जरूरत नहीं है विलास दोनों आंखें फाड़कर बोला धूमधाम करनी होगी जो स्वभाव से ही शांत भयभीत है उसका काम शांतिपूर्वक ही पूरा किया जाएगा इतना ज्ञान मुझे है तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी होगी विजया ने उसी तरह नरमी से कहा यहाँ ब्रह्म मंदिर स्थापित करने से कोई लाभ नहीं है ये काम नहीं होगा पहले तो आश्चर्य के मारे विलास के मुंह से आवाज ही नहीं निकली फिर बोला मैं पूछता हूँ कि तुम सच्ची ब्रह्म महिला हो या नहीं इस गहरी चोट से चौंककर कर विजया ने मुंह उठाकर देखा लेकिन तत्काल स्वयं को संयत करके कहा घर से शांत होकर आइए, फिर बातें होंगी इस समय रहने दीजिए वो ये कहकर उठना ही चाहती थी कि देखा नौकर चाय ट्रे लिए कमरे में आ रहा है वो फिर बैठ गई विलास ने उस ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा ब्रह्म समाजी होकर भी उसने अपने व्यवहार को संयत और शिष्ट बनाना नहीं सीखा था नौकर के सामने ही कड़क कर बोला हम लोग तुम्हारे साथ संबंध तोड़ सकते हैं जानती हो विजया चुपचाप चाय बनाती रही फिर नौकर के जाने के बाद धीरे से बोली इसकी चर्चा मैं काका जी के साथ करूंगी, आपके साथ नहीं कहकर उसने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया विलास ने उसे छुए बिना अपनी बात दोहराई संबंध त्यागने से जानती हो क्या होगा नहीं लेकिन चाहे जो भी हो जब आपको अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान इतना अधिक है तब मेरी इच्छा के बिना जिन लोगों को निमंत्रित करके अपमानित करने की जिम्मेदारी ली है उसका भार भी स्वयं संभालिए मुझसे हिस्सा बांटने का अनुरोध मत कीजिए विलास ने दोनों आंखें चमकाकर जोर से कहा मैं कामकाजी आदमी हूं काम से ही प्रेम करता हूँ खेल से नहीं ये याद रखो विजया विजय ने स्वाभाविक शांत स्वर में कहा अच्छा मैं ये नहीं भूलूंगी इस बात में छिपे व्यंग ने विलास को एकदम पागल कर दिया लगभग चीख कर बोला अच्छा जिससे ना भूल सको मैं वही करूंगा। उत्तर ना देकर विजया चाय के बर्तन में चम्मच डुबाकर हिलाने लगी उसे चुप देखकर विलास ने अपने को कुछ संयत करके पूछा इतना बड़ा मकान किस काम आएगा ये बताओ क्या उसे यूं ही डाला रखा जाएगा विजया ने मुंह उठाकर दृढ़ता से कहा नहीं लेकिन ये मकान लेना है ये अभी तक निश्चित नहीं हुआ है उत्तर सुनकर विलास क्रोध से अपने आप को भूल गया जमीन पर जोर से पांव पटक कर उसने दोबारा चिल्लाकर कहा तय तो हो चुका है सौ बार तय हो चुका है मैं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर उनका अपमान नहीं कर सकता ये मकान हमें चाहिए ही तुम्हें आज मैं बताए जा रहा हूं कि ये मैं करके ही छोड़ूंगा ये कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो तेजी से कमरे से निकल गया